चमन था आज सेहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ कल चमन था आज सेहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ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 आज दिन के से अलग दिन का हुआ कल चमन था आज एक सहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ कल चमन हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार सबसे पहले तो आपके साथ एक बात ये साझा करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से शायद ज़्यादा बोलने की वजह से या जो भी अन्य कारण हो मुझे गले में थोड़ी तकलीफ़ हो गई है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी भारी या खरखराहट वाली नजर आएगी खैर तो आ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि साहब पिछली बार मतलब पिछले एपिसोड में जो गाना था उसको बताने वालों की संख्या यानी कि उस गाने को पहचानने वालों की संख्या शत प्रतिशत थी यानी मुझे जितने लोगों ने भी उसका जवाब दिया सबने बता दिया कि वो गाना कौन सा था तो इसलिए चूँकि अब वो संख्या इतनी ज़्यादा है कि मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं मगर मैं ये कह सकता हूं कि अपनी ओर से मैंने बहुत कठिन गाना चुना था यानी कि वो गाना जो मेरे लिए कठिन था मगर शायद मेरी जानकारी थोड़ी कमज़ोर हो गई है तो इसलिए मैं सबका आभारी हूं कि भैया सब लोगों ने इतनी जल्दी से गाना पहचान लिया तो आज मैं आपको जो गाना दूँगा ना मेरे हिसाब से वो भी बड़ा मुश्किल है तो चलिए पहले तो बातें शुरू करते हैं फिर बीच में जब गाने का नंबर आएगा तब गाने की बात करेंगे तो गाना तो आप समझ ही गए ना कजरा मोहब्बत वाला तो वो गाना था चलिए तो अब आज की बात शुरू करते हैं आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते अपनी बात जब ख़त्म की थी तो मैंने कहा था कि लोगों को जैसे का तैसा स्वीकार करना चाहिए तो जब मैंने कहा जैसे का तैसा स्वीकार करना चाहिए तो यहाँ पर उसका कुछ लोगों ने ये मतलब निकाला कि मैं शायद हीरो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए कोई एक आदर्श चरित्र चुन लिया जाए और उस आदर्श चरित्र को आ, मतलब फॉलो करें और उसके जैसा बनने का प्रयास करें नहीं साहब मेरा ये मतलब था नहीं मेरा मतलब था कि हर एक व्यक्ति में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो ऐसी बातें जो आपको पसंद हो या जो आपको ना पसंद हो, वो हो सकती हैं तो जब हम किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं स्वीकार करते हैं मतलब उससे दोस्ती बनाते हैं या उसको अपने इनर ग्रुप में मान लेते हैं यानी कि जब हम किसी को या यों अगर शुद्ध फिल्मी भाषा में कहें जब हम किसी को अपना लेते हैं चाहे दोस्त के रूप में अपनाएं, चाहे मतलब महिला दोस्त के रूप में अपनाएं, या पुरुष दोस्त के रूप में अपनाएं, या यूं साथ ही साथी बना ले। भाई आप दफ्तर में या कहीं पर भी किसी भी कार्यक्षेत्र में बहुत से लोगों से मिलते हैं आपसे उम्र में बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं तो अब सब कोई दोस्त तो नहीं होते मगर सच बात यह है कि बहुत से लोग दोस्त नहीं भी होते हैं कम से कम परिचित तो होते हैं यानी जिनसे दुआ सलाम का रिश्ता हो या दुआ सलाम से थोड़ा आगे का तो मेरा कहना यह है कि भाई लोगों को चाहे वो अच्छे हों पूरी तरीके से या बुरे हों पूरी तरीके से या उसमें कुछ अच्छाई कुछ बुराई हो वैसे का वैसा स्वीकार कर लीजिए किसी व्यक्ति को इसलिए शायद नहीं छोड़ देना चाहिए कि इसमें एक हिस्सा बुराई है अस्सी हिस्सा अच्छा है यानी आपके हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरा अच्छा होगा या पूरा बुरा होगा अरे भाई लोग तो गाली देने के लिए तो भगवान में भी कुछ ना कुछ कमियाँ ढूंढ लेते हैं इंसानों की तो बात ही क्या है कभी आप देखिए तो ऐसे बहुत से आपको किस्से मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों की भगवान से शिकायतें अनंत हैं और उन शिकायतों का जब पता चलता है यानी कि जब वो उन शिकायतों की बातें करते हैं तो लोग वास्तव में बहुत गंभीर हो जाते हैं तो मेरा कहना यह है कि भाई जब हम किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं तो उसकी कमियों के साथ उसको स्वीकार कर लें। खैर चलिए तो ये तो एक बात हो गई ये तो मेरा अपना विचार है भाई देखिए मगर ज़रूरी नहीं कि मेरा विचार सही हो या आपके विचार से मेल खाता हो मैंने तो आपसे कहा ना कि भाई देखिए मैं तो यहाँ पर बड़ा बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ जहाँ पर कि मैं एक तरफ़ा बात कर सकता हूँ यानी कि बातें करने का अपना शौक मैं पूरा कर लेता हूँ आपसे बातें करके और आपकी बात सुनना वो तो भाई आप जब बोलेंगे तब तो मुझे पता चलेगा क्योंकि मैं अक्सर आपको ये मौका देता हूँ कि आप चाहे मुझसे कहें या ना कहें मगर कम से कम आपस में बातें करते रहिए क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों मैंने आपसे एक बात कही थी कि व्हाट्सएप का ज्ञान अब काफ़ी प्राप्त होता है ना हम सभी लोगों को आजकल बहुत ज्ञान प्राप्त होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय या ज्ञानशाला के जरिए से तो उसमें किसी ने ये कहा कि भाई जिनकी उम्र बढ़ रही है उनके पास बोलने वाले कम हो जाते हैं यानी कि ऐसे लोग कम हो जाते हैं जो कि बोलते हों बात करते हों तो साहब उन लोगों को चाहिए कि जहाँ मौका मिले वहाँ बातें ज़रूर कर लें अरे भाई चुप रहने आप चुप रहेंगे तो दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको तो इसलिए भैया बातें करते रहिए और हां एक बात आपको और बताऊं कभी कभी ये भी कहा जाता है लोग कहते हैं अरे भैया इतने फोन आते हैं कि थक जाते हैं हाँ थक जाइए अच्छी बात है क्योंकि इतने फोन आते हैं आपके पास उसके लिए आभारी होइए कि लोग फोन करते हैं मैं आपको सच बताऊं मैंने ऐसे भी व्यक्ति और समय देखे हैं जो कि कभी तो मेहमानों से परेशान होते थे और एक वक्त वो आ गया जब वो मेहमानों का इंतज़ार करने लगे मेहमान मतलब या तो आने वाले या फ़ोन करने वाले तो साहब ऐसा वक्त ना आने पाए बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जब तक बन पड़े तब तक बातें करते रहिए करते रहिए करते रहिए और दूसरों को थका डालिए मैं तो यही कहूंगा कि भाई बातें करते रहने से अरे कभी कभी बेमतलब की बात भी होगी ठीक है होगी तो होगी हर समय मतलब की बात क्या करनी और भैया मतलब की बातें मेरे हिसाब से तो दोस्तों के बीच में होनी भी नहीं चाहिए आप समझ रहे हैं मेरा मतलब ना हाँ, हाँ चलिए मतलब के कितने मतलब हो गए अच्छा चलिए साहब तो आज जानते हैं अभी पिछले दिनों मैंने आपसे बताया था शायद पहले भी कि मुझे फिल्मों का बहुत बेहद शौक़ है फिल्में मतलब हिंदी फिल्में अंग्रेज़ी फिल्में तमिल तेलुगू मलयालम कुछ भी फिल्में यानी कि कुछ चलता फिरता होना चाहिए हूँ उसको पहले हम लोग पहले ज़माने में बोलते थे ऑडियो विजुअल अब आजकल तो उसके लिए बहुत से नाम आ गए हैं मगर ऑडियो विजुअल क्या होता है कि वो आपकी दोनों यानी आँखों को और कान को व्यस्त कर देता है और जहाँ आँख और कान दोनों अटक गए ना भैया दिमाग जो है वो फिर बंद हो जाता है दिमाग उसी में लगा रहता है तो साहब मेरे ऊपर ऑडियो विजुअल का बड़ा असर पड़ता है तो साहब क्या हुआ कि मैं पिछले कुछ ऐसा कोई फिल्म देख रहा था या कोई चर्चा सुन रहा था उसमें मैंने पाया कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो एक स्तर तक पसंद किए जाते हैं यानी कि उनको बहुत बहुत ही पसंद किया जाता है जैसे एक ज़माने में राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन या गीता दत्त ये लोग बहुत बेहद पसंद किए जाते थे और कहा जाता था साहब कि दुनिया में इनके जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया मतलब उस दुनिया में वो वो सेट यूनिवर्सल सेट नहीं वो सेट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तो इनके जैसा कोई है ही नहीं मगर वही लोग एक समय ऐसा आ गया जबकि वो उतने पसंद नहीं किए जाने लगे उन पर क्या गुजरी होगी मैं इस बात को इस तरह से देखता हूं कि आप यदि इसको मैंने अपने जिंदगी में देखा इसलिए आपसे बता रहा हूं कि एक वक्त ऐसा होता है जिंदगी में जबकि हमको यानी मुझको मैं अपने लिए आपसे बता रहा हूँ मुझको समझा जाता था कि साहब ये बड़े कारसाज आदमी हैं और मतलब जो मेरा जो मेरा करना या कहना या बात करना होता था वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था चाहे वो मतलब ऑफिस में काम करना हो या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो ऐसा बहुत होता था कि साहब इन्होंने जो कहा वो बहुत उसका मतलब मगर मैं अपने ही जिंदगी में देख रहा हूं कि ऐसा समय आ गया जब लोगों ने यह कहा कि नहीं भाई ये उतने अच्छे नहीं हैं हैं अच्छे नहीं हैं तो मुझे कैसा लगा मुझे लगा कि मैं एकदम पहाड़ पर से नीचे गिर गया क्यों नीचे गिर गया मैं इस बात पर विचार करने लगा तो मैंने आपसे कहा ना कि खाली बैठा फिल्में देखना और बैठा हुआ सोचना तो मैंने जब मैं अपनी तुलना राजेश खन्ना या गीता दत्त से नहीं कर रहा हूं मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति को ऐसी हालत आ जाए जहां पर वो स्वीकार से अस्वीकार की ओर चला जाए यानी एक्सेप्टेंस से नॉन एक्सेप्टेंस क्योंकि जिस समय आपको पसंद किया जाता है उस समय यू आर एक्सेप्टेबल टू समबडी और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर कि आप अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं वही आदमी सब कुछ वैसा ही है परंतु दूसरा व्यक्ति उसको अनएक्सेप्टेबल कर देता है यानी कि वो अस्वीकार्य है अब साहब सवाल ये उठता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जब ऐसा हुआ तब क्या किया और मैं आपको ये सोचने के लिए मौका दे रहा हूं कि यहां पर मेरे बातें सुनने से पहले जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे एपिसोड के तो रोक दीजिए इस एपिसोड को और सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है क्या और अगर ऐसा हुआ है तो आपने उसको कैसे कोप किया कोप किया मतलब आप आपने उसको झेला कैसे भाई मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि मैंने कैसे झेला और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं साहब जब मेरे को अस्वीकार होने लगा तो मैंने एक विश्लेषण किया अपना एनालिसिस किया और मैंने यह पाया कि मुझको अस्वीकार होने में दो बातें लगी जब मैं स्वीकार किया जा रहा था यानी जब मैं एक्सेप्टेबल था जब लोग कहते थे कि साहब ये बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं नोट बहुत अच्छे बनाते हैं पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, जब ऐसा कहा जाता था तो उस वक्त क्या हुआ मेरा ईगो जो था वो इन्फ्लेट होता चला गया और मैंने अपने ईगो को इन्फ्लेट होने के लिए इस्तेमाल किसका किया दूसरों का किया खुद का नहीं किया मैंने खुद अपना कोई जजमेंट नहीं किया मैंने कहा कि दूसरों ने कहा है कि ये बहुत अच्छे हैं अच्छा चलिए दूसरों ने कहा बहुत अच्छे हैं, हमने मान लिया अब उसके बाद उन्हीं दूसरों ने ये कह दिया कि ये अच्छे नहीं है और मेरा हो गया। यानि कि एक स्टेज पर मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो शायद दूसरी स्टेज पे मुझे इंफीरियोरिटी होने लगा क्योंकि देखिए सुपीरियोटी जब भी होता है तो किसी से कंपेरिजन में होता है यानी कि अब जो नया व्यक्ति जो पसंद किया जाने लगा मैं हमेशा उससे अपने को कंपेयर करने लगा अरे भाई मैं खुद ये क्यों नहीं सोचता हूँ कि किसी एक स्टेज पर जब मुझे पसंद किया गया था तो मैंने भी किसी को रिप्लेस किया होगा और ये तो वक्ती फेज था ना वक्ती दौर था और जमाना है अगर आपने ये कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है तब तो मजबूरी है ना कि दूसरा जब निर्णय लेगा तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा तो यानी कि आपकी भावनाओं के लिए उसका कंट्रोल उसका जो स्टीयरिंग व्हील है यानी उसका जो एक्सेलेटर ब्रेक क्लच जो भी आप कहिए वो सब दूसरे के हाथ में चला गया तो वो जो हमारे गुरु जी हमसे कहा करते थे कि भाई साहब अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दीजिए अपना कंट्रोल खुद के हाथ में रखिए तो मुझे लगता है कि वही बात यहाँ पर आके सच सिद्ध हो गई यानी अगर मैंने जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छे हैं आप बहुत अच्छे नोट बनाते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपका नॉलेज बहुत है जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस वक्त मुझे ग्राउंडेड रहना चाहिए था मगर मैं ग्राउंडेड रहा नहीं और ग्राउंडेड नहीं रहने का नतीजा ये हुआ कि देर वॉज ए फॉल्ट अगर मैं जमीन पर ही होता तो गिरता कहां अरे भाई जमीन पर हो जमीन पर ही रहोगे ना बहुत होगा तो खड़े से लेट जाओगे उतना ही होगा उससे ज्यादा नहीं होगा मगर अगर जमीन छोड़ करके ऊपर चले गए तो भाई साहब ऊपर तो आप दसवीं मंजिल बारहवीं मंजिल से नीचे गिर जाइएगा मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई पंद्रह फुट की हाइट पर पहुंच गया था राजेश खन्ना वाली या अमिताभ बच्चन वाली या गीता दत्त वाली ना मैं बहुत होगा दस मंजिल बारह मंजिल तक ऊपर गया था और वहाँ से नीचे गिर गया अरे भाई लोग मुझसे कहते थे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अब बाद में उन्होंने कहा कि नहीं साहब आपसे नहीं पढ़वाएंगे अब दूसरे आदमी से पढ़वाएंगे हम दूसरे आदमी को रख लेते हैं खत्म हो गई बात अब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अगर ये समझ लिया कि मैं खराब हो गया तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है अरे आप तो वही हैं उसने जो जजमेंट लेना था उस जजमेंट में हो सकता है कि वो अब एक बेहतर जज हो गया वो अब अब यहां पर साहब देखिए ये ये तो कोप करने के लिए ये एक तर नजरिया है मगर मैं आपको एक अपनी नेगेटिव भावना बता देता हूं ये तो मैं अब बता रहा हूं ना ये सब बातें तो मैं बाद में जैसे मैंने कहा ना मैंने जब विश्लेषण किया तब उसके बाद यह सब भावनाएं आई मैं बड़ा जैसे बोलते हैं बड़ा नीच प्रकृति का आदमी हूं वो इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट देखिए देखिये हूं या नहीं हूं ये तो आप के ऊपर है आप जैसा समझे मैं अपनी नजर में अपने को क्यों इम्परफेक्ट समझू मैं तो यही समझता हूं कि भाई मैं परफेक्ट हूं तो जब मैं अपने को परफेक्ट समझता हूं और अगर आप मुझसे एक दिन यह कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया है तो मेरे मेरे समझने को एक अश्योरेंस मिल जाता है यानी कि एक सहारा मिल गया समझिए जैसे कि एक बेल चढ़ रही है लता चढ़ रही है उसको एक खपच्ची मिल गई तो लता खुश हो गई अपना चढ़ने लगी जब मुझसे किसी ने कहा कि आप उतने अच्छे अब नहीं रह गए अच्छा भैया जब उसने मुझसे ये कहा कि आप उतने अच्छे नहीं रह गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खपच्ची उसने उखाड़ ली और अब मैंने क्या किया मैंने कहा कि अच्छा मैं अच्छा नहीं रह गया तो चलो अब देखिए जहां मैं किसी को मैं, सच बताऊं आपसे जहां मैं किसी को नुकसान नहीं कर सकता वहां पे एक काम तो कर ही सकता हूँ कि मैं आपसे अपना संपर्क खत्म कर लेता हूँ मेरी तरफ़ से मेरा आपसे संपर्क ख़त्म हो गया यानी कि जो मेरे अधिकारी थे जिन्होंने मुझसे कहते थे कि भाई आप बड़ा अच्छा नोट बनाते हैं बड़ा अच्छा लिखते हैं तो जब वो मुझसे नोट बनवाना छोड़ दिया या जब वो किसी दूसरे को वो काम देने लगे तो मैंने ये कहा कि भाई मैं आपके साथ में जो संपर्क बनाए हुए था यानी जो बहुत सद्भावना रखे था वो सद्भावना छोड़ देता हूँ देखिए अफसर के साथ में आप कर्मचारी हैं आप सद्भावना छोड़ भी देंगे तो उसका क्या उखाड़ लेंगे क्या कर लेंगे उसका कुछ नहीं कर सकते हाँ इतना कर सकते हैं कि भाई जब आप सलाम करें तो देखिए सलाम तो करना पड़ेगा जब आप सलाम करें तो चेहरे पे मुस्कुराहट ना लाए ये आप कर सकते हैं अफसर इसको बुरा माने भला माने जो भी माने मगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ये तो आपको करना ही पड़ेगा अब कहाँ पर आप इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये अपने संबंध तोड़ने वाले को आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल जिंदगी में पर्सनल लाइफ में जहाँ पर मैंने मैंने वही किया पर्सनल लाइफ में जहाँ पर कि लोग मुझसे पहले कहते थे आप बड़े अच्छे उसके बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया या अपने कर्मों से दिखाना शुरू कर दिया कि आप उतने अच्छे नहीं हैं तो हमने क्या किया हमने भैया उनसे संपर्क तोड़ दिया नतीजा यह है कि फर्क तो उनको भी नहीं पड़ा मगर हमको ये लगा कि हमने इनके साथ बुरा कर दिया हमने कहा कि अच्छा चलो साला कम से कम हमने ये तो कर दिया कि हमने अपना जैसे बोलते हैं डिसफेक्शन दिखा तो दिया तो साहब ये हमारी मतलब जैसे बोलते हैं ना नीचता निचता ही कहूंगा मैं इसको अरे भाई उसको उसको आप हु फिर मैं ये सोचता हूँ कि आखिरकार दूसरे से संबंध बनाए रखना ये तो मेरे हाथ में है ना इसमें उसका क्या है अब सीधी बात ये है भैया देखिए अब सवाल ये है कि मैं इसमें एक वो रहीम दास जी क्या नाम है रहीम खान खाना साहब जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न है और उनके उनके कुछ मुझे मालूम नहीं उसको दोहे कहते हैं शायद दोहे हम लोग पढ़ा करते थे तो उसमें एक दोहा ये था कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए यानी कि उसमें उसने यह कहा था कि प्रेम का धागा जो है वो रेशम के धागे की तरह होता है उसको तोड़िए मत क्योंकि हमको ये लगता है कि जब कोई आदमी आपको अस्वीकार करता है तो एक्चुअली मेरे हिसाब से वो प्रेम के धागे को तोड़ रहा है ठीक है अब अगर प्रेम का धागा टूट गया तो रहीम दास जी का कहना यह है कि भाई साहब अगर ये प्रेम का धागा टूट गया और आपने इसको जोड़ने की कोशिश भी की तो धागा जुड़ तो जाएगा वो कौन सी वाली नॉट होती है वो मेरे को लगता है वो शायद वो नाव वाले की नॉट होती है ना उसको क्या बोलते हैं सेलर्स नोट या कुछ वैसी नोट आप लगा सकते हैं मगर धागे में एक गांठ जरूर पड़ जाती है। तो साहब वो गांठ जो है वो आ गई अगर धागे में तो धागे की स्मूथनेस तो खत्म हो जाती है यानी कि वो रिलेशनशिप की स्मूथनेस खत्म हो जाती है ये मेरा ऐसा ख्याल है तो साहब मैं यही करता हूं कि मैं यदि वो धागा मैं अगर भाई वो तो दूसरे अगले ने तोड़ दिया जब अगले ने वो धागा तोड़ दिया तो पहली बात तो ये कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि उस धागे को जोड़ूं, ये मेरी एक नीचता दूसरी बात मैं क्या करता हूँ जो मेरा एक और गुना है वो ये है कि जब उस धागे में यदि अगले ने जोड़ने की कोशिश भी की और उसने जोड़ भी लिया तो जो गाँट पड़ती है ना मैं उस गांठ को नजरअंदाज नहीं कर पाता यानी कि आपको सच बताऊं जिसने भी प्रेम का संबंध खत्म करने का प्रयास किया या या संप्रयास नहीं मतलब सफल ही हुआ वो प्रेम का संबंध तोड़ा तो दोबारा यदि वो संबंध जुड़ भी गया तो मैं उस गांठ को कभी नहीं भूल पाता लोग कहते हैं कि भाई बुराई को भूल जाइए ये करिए वो करिए मगर वो भैया बड़े भगवान वाली बात है मैं उतना पुण्य आत्मा हूँ नहीं इसलिए मैं वो तो नहीं कर पाता मगर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप खुद का एग्जामिन कर लीजिए देख लीजिए कि आपको क्या पसंद आता है आप क्या करना चाहते हैं अरे भाई बड़े अच्छे आदमी हैं यदि आप विश्लेषण करके उस धागे को बना रहने दे सकते हैं और वरना देख लीजिए विचार कर लीजिए अच्छा साहब तो बस आज की बात यहीं पर ख़त्म करता हूं और ये रहा आपके लिए गाना ये म्यूजिक पहचानिए और मैं अगले हफ्ते जब आऊंगा आपके पास तो इस हफ्ते के विनर्स के नाम बोलने का मौका लेके आऊँगा और ऑब्वियसली जो ये आने वाले हफ्ते में इस गाने के जो विजेता होंगे उनका भी नाम बताऊँगा और अब मैं सोचता हूँ कि इसके साथ में कुछ और भी नई बातें जोड़ी जाए जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसको हमारे धींगरा साहब की किताब के कुछ हिस्से आपको सुनाता हूँ तो साहब मैं धींगरा साहब की किताब के साथ देखिए बातों में तो बहुत सी बातें हो सकती है ना तो ये अपनी बातें तो करते ही रहते हैं हमारे एक मित्र हैं वो सब लघु कथाएं लिखते हैं और उनकी कथाएं बहुत ही मार्मिक होती हैं श्री ओम प्रकाश पांडे साहब मैं सोचता हूँ कि मैं अभी तो मैंने उनसे अनुमति नहीं मांगी है मगर मैं ओम प्रकाश पांडे साहब से अनुमति मांग के उनकी कुछ कहानियां भी अपने एपिसोड के साथ आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा अब आप ये बताइए कि आप का, मैं पहले एक आध कहानी सुन लीजिए उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा इसके साथ ही आपको एक बात और बताऊँ देखिए यूँ तो मेरा कविताओं से कोई बहुत आ, बढ़िया नाता नहीं है मगर पिछले दिनों कुछ लोगों की बहुत अच्छी कविताएं भी पढ़ने को मिली देखे मैं पढ़ता नहीं हूँ मगर अब दोस्त लिखते हैं तो दोस्तों की लिखी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं तो साहब वो पढ़ भी लेता हूँ जब पढ़ता हूँ तब बहुत अच्छी लगती हैं तो सोचता हूँ कभी दो चार लाइनें एक दो दोस्तों की भी कविताएँ आपको सुना दूँ अब देखिए दोस्तों की कविताएँ वो बड़ा ज़ोर शोर से लिखते हैं सर्वाधिकार सुरक्षित अब भैया सर्वाधिकार सुरक्षित है रखे रहो मगर कविता सुनाने से हमको थोड़ी रोक सकते हो हैं तो मगर हम पूछेंगे यार उन दो अपने मित्र से भी कि अभी देखिए उनका नाम ले लूँगा तो वो फिर मुझे चार गाली देंगे मगर वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ तो अगर वो अनुमति देंगे तो मैं उनकी कविताएँ भी एक दो आपको सुनाऊँगा ज़्यादा लंबी चौड़ी कविताएँ नहीं सुनाऊँगा मगर थोड़ी बहुत सुना दूँगा अगर आप कहेंगे तो मगर ऐसे मत कह दीजिएगा भैया क्योंकि पहले सुन तो लीजिए उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि इस अपनी बातचीत में हम लोग इन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं या नहीं तो साहब अनुमति दीजिए और हाँ वादा करता हूँ धींगरा साहब की किताब से ज़रूर अगले एपिसोड में या उसके अगले एपिसोड में आपको कुछ हिस्से जरूर सुनाऊँगा तो अगले हफ्ते तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूँ और आपने आज की बात सुनी उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार सोचता हूँ अपने घर को देख कर सोचता हूँ अपने घर को देख कर हो न हो यह है मेरा देखा हुआ ल चमन था आज एक सहरा हुआ